सौ मार्केटिंग लीडर्स को विशेष सम्मान दिया गया था और उनमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू रेडियो मधुबन की तरफ से रिकॉर्ड किया गया ताज लैंड एंड होटल में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस के अंतर्गत तो आइए उन्हीं में से कुछ इंटरव्यू को हम सुनेंगे अभी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइन्टी प्वाइंट सुनते रहो मुस्क रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइट आज के इस विशेष शो में हमारे साथ एन रंजन जी है नारायण प्रसाद रंजन जिनसे हम बात करेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रेडियो मधुबन सबसे सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये जो पुरस्कार है ये मोस्ट एथिकल कंपनी इन मीडिया का जो अवार्ड मिला है हमारी कंपनी वायाकॉम एटीन को इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ी वजह यह है कि एथिक्स आज की दुनिया में करीब करीब हमारे विचारों और बिहेवियर से लुप्त होती जा रही है जबकि सबसे सबसे बुनियादी बात जो है हमारे जीवन में वो एथिक्स से ही चालू होती है आज का समाज और पारिवारिक जो ताना बाना है वो इतना बिखर चुका है कि लोग एथिक्स को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने धर्म की बात करें गीता की बात करें धर्म कुछ सिवाय इसके कि जो हम एथिक्स की आज बातें करते हैं कॉपरेट वर्ल्ड में वो धर्म के अलावा और कुछ नहीं है धर्म किसी रिलीजन के बारे में नहीं है धर्म इस चीज़ के बारे में बताता है कि हम हमारा हमारे हमारे लिए क्या अच्छा है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है और हम जब कॉपरेट ज़िंदगी में व्यावसायिक जीवन में जब ये बातें करते हैं तो ये बातें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्या सही है क्या गलत है हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए हमें कैसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग सही तरीके से और सरल तरीके से अपना काम कर पाएँ बिना किसी छल के बिना किसी गलत तरीका और गलत तरीके को अपनाते हुए दूसरी चीज़ इथिक्स के बारे में ये है कि इथिक्स इज़ नॉट अबाउट लॉ ये लॉ का सब्जेक्ट नहीं है जो लॉ है वो वैसे भी हमें और हम आप सबको और सारे प्राणी हैं जिस जिस भी देश में रहते हैं उन सबको मानना है उसमें कोई ऑप्शन नहीं उसमें कोई चॉइस नहीं उसमें आपके पास कोई आ, आ, तरीका नहीं है उसको अवॉइड करने का इथिक्स लॉ से भी ऊपर की चीज़ है ये उस बात के लिए है कि चाहे लॉ हमारा ना भी कहे हम उसको उससे ऊपर लॉ इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बेसिक बेयर मिनिमम सबसे जो जिसके बिना आप कर नहीं सकते जो नॉन निगोशियेबल है इथिक्स इससे भी ऊपर की चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि हमें इसके ऊपर में और कहाँ तक जाना चाहिए हमें और क्या करना चाहिए तो so, ये अवार्ड उसके लिए है आ, हमारी कंपनी वाया कॉमीटीन की तरफ से हम बहुत ही फख्र महसूस करते हैं हमें बहुत आ, प्राउड फीलिंग है आ, क्योंकि मीडिया एज अ बिजनेस आ, बहुत ही आ, नया नई इंडस्ट्री है आ, बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है सिर्फ 25-30 साल पुरानी इंडस्ट्री है काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से होती है जिसके जिसका कोई एक पैमाना तैयार नहीं हुआ है अभी और उस परिप्रेक्ष्य में इस उस तरीके में और उस संदर्भ में आ, एथिकल कंपनी बनने का और एथिक्स के साथ बिज, बिजनेस करने का जो हमारा ध्येय है जो हमारा लक्ष्य है ये बहुत ही आ, न ना सिर्फ आ, ये डिफ़िकल्ट सब लोगों के लिए है लेकिन हमारे लिए ये और भी कठिन राह है लेकिन हमने ये राह चुनी है और हमने ये राह जानबूझकर चुनी है आ, क्योंकि हम सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए एज पर लॉ एज़ पर रूल्स रेगुलेशनस लेकिन हमको ये भी लगता है कि हमें एज ए गुड कॉपरेट सिटीज़न हमको ये करना चाहिए दूसरी बात ये भी है कि ऐसा करने से आ, हमारा ये विचार है कि हम इसमें आ, हम हमारा हमारे हमारी कंपनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी आ, भला होगा आ, इस इस सेंस में कि हम जब आ, नए इम्प्लॉज़ ढूंढते हैं आ, हम जिनसे भी बिज़नेस व्यवसाय करना चाहते हैं उनको भी लगता है कि हमारे जो बिज़नेस करने के तौर तरीके हैं वो बड़े ही आ, साफ सुथरे हैं आ, हम बहुत ही सीधी तरीके से डील करते हैं हम धोखेबाजी नहीं करते हैं अपनी बातों में और इसका इसका भला मिलता है ये राह एक कठिन राह है लेकिन इस, इसका इसका इस, इसके परिणाम अच्छे आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इथिक्स माना क्या उसका सही अर्थ आपने बताया जहाँ पर हम लोग उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता अगर उसके छोड़ कर कहीं भी कुछ करते हैं तो गलत हम साबित हो सकते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन मूल्यों को साथ में लेकर उन नियमों के साथ आगे बढ़े और अच्छा जीवन जिए और दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दें तो एनपी रंजन जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में भी बताएं क्योंकि वो जिस फील्ड में उनको अवार्ड है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है लेकिन मैं चाहूँगा कि वो इस फील्ड में कब से जुड़े और अपने बारे में अपने परिवार के बारे में ज़रूर बताए जहाँ तक मेरे खुद के बारे में पृष्ठभूमि जो मैं दूँ तो फिलहाल मैं वाया कॉम एटीन जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं उसमें मैं चीफ ऑफ स्टाफ के पद पे हूं छः महीने पहले तक मैं फाइनेंस का चीफ था आ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे कहते हैं सीएफओ एफ ओ के पोजिशन पर था आ, मैं इस कंपनी में 12 वर्ष से कार्यरत हूं आ, जो मीडिया जैसी कंपनियों में काफ़ी लंबा समय माना जाता है आ, लेकिन मुझे आ, आ, इन बारह वर्षों में आ, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैंने सेटअप किए हैं बहुत सारे नई चीज़ें मैंने की हैं तो हर एक वर्ष इन बारह वर्षों के आ, आ, बड़े ही यादगार और बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे हैं मेरे लिए आ, इन टर्म्स ऑफ माय बैकग्राउंड मैं बैक मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, आ, जहां मेरी पैदाइश हुई आ, आज के जो झारखंड राज्य जो सब लोग जानते हैं उसके कैपिटल सिटी रांची के पास में एक पावर स्टेशन है जहां पे आ, मेरी परवरिश हुई मेरे पिताजी एक इंजीनियर थे थर्मल पावर प्लांट में और हम लोग बहुत छोटी सी जगह में रहते थे आ, बिल्कुल समझिए कि एक रिफाइंड विलेज की तरह बोल सकते हैं क्योंकि गांव था लेकिन थोड़ी सुख सुविधाएँ थी क्योंकि पावर प्लांट था तो सड़कें थोड़ी अच्छी थी आ, बिजली की सुविधा थी बट uh, बहुत छोटी जगह में रहते थे और वहाँ से स्कूल uh, कर पास करने के बाद हम uh, हमारे uh, जो ज़िले जी, का मुख्यालय था हजारीबाग वहाँ पे सेंट कोलंबस कॉलेज में गया वहाँ से मैंने साइंस की uh, पढ़ाई की उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया जहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स uh, ऑनर्स किया और इकोनॉमिक्स uh, ऑनर्स करने के बाद मैंने कुछ वर्ष तक वहाँ पर काम किया उसके बाद मैं मुंबई आया और मुंबई आने के बाद uh, पिछले इक्कीस साल सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ मैंने यहाँ पे एम की डिग्री ली फाइनेंस में और उसके बाद आ, मैंने अपना कैरियर एम करने के बाद पहले श्रीराम ग्रुप में चालू आ, में एम किया जहाँ पे मैं श्रीराम एसेट आस, मैनेजमेंट कंपनी में था एक इक्विटी रिसर्च एनलिस के तौर पर तो मैं इकोनॉमिक रिसर्च करता था और साथ में एफ सेक्टर की रिसर्च करता था जो स्टॉक्स की जो रिसर्च होती है उसके बाद उन्नीस में मैं आ, बाई चांस बाई लक जो भी कहना चाहिए आ, स्टार टी में आ, मैंने जॉइन किया आ, और वहां पे मैंने प्लानिंग के के के फंक्शन में काम करना चालू किया जहां पे मैं हेड ऑफ प्लानिंग था आ, और उसके बाद 2002-2003 में आ, स्टार टी के ही अंदर में मैंने आ, जो कोर टीम थी उसमें जाकर के स्टार न्यूज़ चैनल को सेटअप किया तो स्टार न्यूज़ चैनल वाला बड़ा ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था बड़ा ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था और 2004 की नवंबर में मैं बाया कॉमेटीन में ज्वाइन हुआ उस समय मैं बाया कॉमेटीन नहीं कही जाती थी उस समय मैं इसका नाम एम टी इंडिया कहा जाता था क्योंकि वो बाया की हंड्रेड पूरी ओनरशिप थी इसमें और 2007 में टी वी एटीन ग्रुप आ, आ, जो अब रिलायंस का पार्ट है आ, के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ ये फिफ्टी फिफ्टी ज्वाइंट वेंचर है और तब से इस कंपनी का नाम बायकॉम एटीन पड़ गया और आ, जैसा मैंने कहा मैं फाइनेंस का हेड यानी ची एफ सी रहा हूँ चीफ फाइनेंसियल ऑफिसर यहाँ रहा हूँ सो इट हैज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस और आ, आ, ये मेरा बैकग्राउंड है मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जो मेरा घर बहुत खूबसूरती से चलाती हैं और मेरे दो बच्चे हैं एक बिटिया है वो नौ साल की है और एक पुत्र है वो पाँच साल का है दोनों स्कूल में पढ़ाई करते हैं मेरी माता जी हैं जो मेरे साथ रहती हैं मेरे पिताजी का देहांत 2012 में हो गया वो कैंसर से पीड़ित थे सो ही छोटी सी दुनिया है और जहाँ तक मेरा खुद का मानना है आ, अपने ऑफिस के काम करने के अलावा मैं आ, आ, मैं पढ़ने में बहुत विश्वास रखता हूं मैं मैं मैं काफ़ी पढ़ाई करता हूं अभी भी आ, ना सिर्फ जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मुझे जैसे मुझे आ, कम्युनिकेशन में आ, मोटिवेशन में ह्यूमन बिहेवियर में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं उसमें पढ़ाई करता हूं और साथ में मैं बहुत ही अपडेटेड हूँ मैं कम से कम तीन चार घंटे रोज़ न्यूज़ की पढ़ाई करता हूँ तो मैं काफ़ी मैं मैं मैं डिजिटली भी बहुत सैवी हूं, थोड़ा उम्रदराज हूं, लेकिन उसके हिसाब से फिर भी डिजिटली सैवी हूं और मैं मुझे नई टेक्नोलॉजी नए फ़ोन नए, नए गैजेट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक लाइन में एक मैसेज जरूर दें एक लाइन में एक मैसेज मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ईमानदारी की राह कठिन है लेकिन जो ईमानदारी की राह पर चलते हैं वो अपना सीना और सिर ऊंचा करके चलते हैं बहुत बहुत एन बी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया ईमानदारी के साथ आप अगर काम करते हैं तो आपका सर हमेशा ऊंचा रहता है सीना हमेशा तना हुआ रहता है बहुत ही अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडी मोदी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम